तीसरा अस्तेय पदार्थ सचेतन हो या अचेतन अल्प हो या बहुत दाँत कुरेदने की सीख भी जिस गृहस्थ के अधिकार में हो उसकी आज्ञा किए बिना आज्ञा लिए बिना पूर्ण संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं न दूसरों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करने वालों का अनुमोदन करते हैं ऊँची नीची और तिरछी दिशा में जहाँ कहीं भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हो उन्हें संयम से रहकर अपने हाथों से पैरों से किसी भी अंग से पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए दूसरों की बिना दी हुई वस्तु भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए जो मनुष्य अपने सुख के लिए त्रस तथा स्थावर प्राणियों की क्रूरतापूर्वक हिंसा करता है उन्हें अनेक तरह से कष्ट पहुँचाता है जो दूसरों की चोरी करता है जो आदरणीय व्रतों का कुछ भी पालन नहीं करता वह भयंकर क्लेश उठाता है दांत कुरेदने की शीख आदि तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिए चोरी से न लेना निर्दोष एवं भोजन पान भी दाता के यहां से दिया हुआ लेना यह बड़ी दुष्कर बात है ब्रह्मचर्य काम भोगों का रस जान लेने वाले के लिए अब्रह्मचर्य से विरक्त होना और उग्र ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारण करना बड़ा कठिन कार्य है जो मुनि संयम घातक दोषों से दूर रहते हैं वे लोक में रहते हुए भी दुसैव्य प्रमादस्वरूप और भयंकर अब्रह्मचर्य का कभी सेवन नहीं करते यह अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है महादोषों का स्थान है इसलिए निर्गन्थ मुनि मैथुन संसर्ग का सर्वथा परित्याग करते हैं आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विषय के समान महान भयंकर हैं श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप लावण्य विलास हास्य मधुर वचन संकेत चेष्टा हावभाव और कटाक्ष आदि मन में तनिक भी विचार न लाए और न इन्हें देखने का कभी प्रयत्न करे स्त्रियों को राग पूर्वक देखना उनकी अभिलाषा करना उनका चिंतन करना उनका कीर्तन करना और आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष को कदापि नहीं करने चाहिए ब्रह्मचर्य व्रत में सदा रत रहने की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए यह नियम अत्यंत हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है ब्रह्मचर्य में अनुरक्त भिक्षुकों मन में वैश्विक आनंद पैदा करने वाली तथा कामभोग की आसक्ति बढ़ाने वाली स्त्री कथा को छोड़ देना चाहिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुकों स्त्रियों के साथ बातचीत करना और उनसे बार बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड़ देना चाहिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुकों भिक्षुकों न तो स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों की सुंदर आकृति की ओर देखना चाहिए और न आंखों में विकार पैदा करने वाले हाव भावों और स्नेह भरे मीठे वचनों की ही ओर ब्रह्मचर्यत भिक्षु को स्त्रियों का कूजन रोदन गीत हास्य सितकर और करुण क्रंदन जिनके सुनने पर विकार पैदा होते हैं सुनना छोड़ देना चाहिए ब्रह्मचर्यत भिक्षु स्त्रियों के पुरवानुभूत हास्य क्रीड़ा रति दर्प सहसा वित्रासन आदि कार्यों को कभी भी स्मरण न करें ब्रह्मचर्य भिक्षु को शीघ्र ही वासनावर्धक पुष्टिकारक भोजन पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए ब्रह्मचर्य स्त्रचित्त भिक्षु को संयम मात्र के निर्वाह के लिए हमेशा धर्मानुकूल विधि से प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिए कैसी ही भूख क्यों न लगी हो लालचवश अधिक मात्रा में कभी भोजन नहीं करना चाहिए जैसे बहुत अधिक ईंधन वाले जंगल में पवन से उत्तेजित दावाग्नि शांत नहीं होती उसी तरह मर्यादा से अधिक भोजन करने वाले ब्रह्मचारी के इंद्रियाग्नि भी शांत नहीं होती अधिक भोजन किसी को भी हितकर नहीं होता ब्रह्मचर्यरत भिक्षु को श्रृंगार के लिए शरीर की शोभा और सजावट का कोई भी श्रृंगारी काम नहीं करना चाहिए ब्रह्मचारी भिक्षु को शब्द रूप गंध रस और स्पर्श इन पांच प्रकार के काम गुणों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए स्थिर चित्त भिक्षु दुर्जय काम भोगों को हमेशा के लिए छोड़ दे इतना ही नहीं जिनसे ब्रह्मचर्य में तनिक भी क्षति पहुँचने की संभावना हो उन सब शंका स्थानों का भी उसे परित्याग कर देना चाहिए देवलोक सहित समस्त संसार के शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुख का मूल एकमात्र काम भोगों की वासना ही है जो साधक इस संबंध में वीतराग हो जाता है वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे देव देवदानों गंधर्व यक्ष राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है नित्य है शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है इसके द्वारा पूर्व काल में कितने ही जीव सिद्ध हो गए हैं वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे